पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों छात्रगण ऋषि दयानंद जी की ये पुस्तक वेदांग प्रकाश जो ऋषि ने चौदह लिखे उनमें से ये तीसरी पुस्तक स्वामी दयानंद जी ने रखी है वरणोच्चारण संधि विषय नामिक कारकीय सामासिक स्त्रण्य तद्वित अव्यर्थ आख्यातिक सौर पारिभाषिकादिकोष संस्कृत वाक्य प्रबोध व्यवहार भाने ऐसे करके ऋषि ने ये वेदांग प्रकाश नाम से चौदह पुस्तकें लिखी थी और इन पुस्तकों को लिखने का ऋषि दयान जी का प्रयोजन ये था क्या आयुर्षमाज का प्रत्येक व्यक्ति वेद की तरफ प्रवृत्त हो गये स्वामी दयानंद जी ने एक पत्र लिखा है किसी आयुष समाज के प्रधान के नाम पत्र विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें वो पत्र है ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि भैया अब तो मैंने नामिक भी लिख दिया है संधि विषय लिख चुके थे अब तो मैंने नामिक भी लिख दिया है संस्कृत पढ़ना कब प्रारम्भ करोगे अर्थात ऋषि दयानंद जी ने जो नियम बनाया वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है वो पढ़ने पढ़ाने की इच्छा थी ऋषि दयानंद जी की प्रत्येक आय समाज का सदस्य संस्कृत की जानकारी कर ले और वेद की तरफ प्रवृत्त हो जाए। हमारे यहां एक वाक्य लिखा हुआ है आपने देखा होगा संस्कृत पढ़ो संस्कृत सीखो लिखा हुआ है संस्कृत सीखो वेद पढ़ो ऋषि दयानंद जी की इच्छा थी ये कि हम संस्कृत सीख करके वेद की तरफ जाए तो स्वामी दयानंद जी ने यह जो पुस्तक लिखी है वह भूमिका की चर्चा कर रहा था और भूमिका में चार बातें हम देख रहे थे ये भूमिका आप याद कर सकते हैं कभी मैंने पंद्रह साल पहले इसको याद किया था और केवल भूमिका याद नहीं की थी यह पूरी व्यवहार भानु याद की थी आप किसी चीज को कंठस्थ करके देखिए और बार बार उसकी फिर चिंतन मनन होता है उसका आनंद देखिए क्या कितना अच्छा लगता है तो अब आवर्ती छुटी हुई है लेकिन फिर भी वो दिमाग में बातें हैं कि कौन कौन सी ऋषि ने यहां बातें दी हैं आर्युद्ध रत्नमाला कभी पूरी की पूरी याद करवाई थी हमारे गुरू ने और नियम ऐसा था वहां प्रातः उठते ही हम जो दिनचर्या करते हैं दिनचर्या में आवृत्ति करनी है और कुछ नहीं सोचना तो सुबह उठते ही आवृत्ति शुरू हो जाती थी पूज्य आचार्य सत्यजीत जी से सुना के भोजन करते समय कोई और नहीं सोचना चाहिए भोजन को ही चबा चबा करके उसका रस लेकर के खाना चाहिए लेकिन वहां यह भी छूट नहीं थी प्रतरास करते थे उस समय हमें आर्यदेश रत्नमाला दोहरानी पड़ती थी बीच का जो समय था वो पढाई का था भोजन करते थे उस समय सत्यार्थ प्रकाश के श्लोक दोहराने पढ़ते थे सायकाल जो भोजन होता था जो हम भ्रमण करते हैं विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह वो पूरी कंठस्थ करवा करके वो आवृति करनी होती थी ऐसे अलग अलग समय तो वो ऐसा काल था उस आवृति करते करते बहुत कुछ याद हो गया हो जाता है करने वाला कर सकता है तो ये व्यवहार भानु भी उसी समय कंठस्थ की थी अब पूरा याद नहीं है लेकिन संस्कार है तो इस भूमिका के अंदर ऋषि दयानंद जी ने चार बातें जो दी हैं उनको हम देख रहे थे चौथी बात ऋषि दयानंद जी क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति श्रेष्ठ शिक्षा को पाकर एक बात लिखी इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका सुशील होता है उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता अर्थात चौथी बात हमें मिली कि हम अपने कार्यों को बनाना चाहते हैं बिगाड़ना नहीं चाहते और ऋषि दयानंद जी की दृष्टि में कार्य कब बनते हैं वो बनने वाली बात दी है कह रहे हैं कि व्यक्ति भले ही थोड़ी विद्या पढ़े हुए हो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कोई कार्य नहीं बिगड़ता कार्य बनाने वाली बात निश्चित रूप से विद्या है हम भरपूर विद्या पढ़ते हैं वो विद्या हमारी कार्य बनाने वाली है लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात ऋषि ने दी है वो होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है वर्तमान में अपने आर्य में विद्वान है ये नहीं कहेंगे कि विद्वान नहीं है विद्वान है लेकिन उन विद्वानों की स्थिति क्या हो गई एक विद्वान ने योजना बनाई थी योजना ये बनाई थी कि इस आयुर्स मास के सभी विद्वानों को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके क्या करेंगे एक कमरे में रखेंगे कमरे में बंद कमरा होगा बंद कमरे में एक एक से पूछा जाएगा कि तुम मुझे विद्वान मानते हो या नहीं मानते जो ये कहेगा कि हां महाराज आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, उसको क्षमा कर दिया जाएगा और जो नहीं मानेगा कि हम आपको विद्वान नहीं मानते उसको मनवाया जाएगा कैसे मनवाया जाएगा वहां रख रखे हैं बॉडीगार्ड रख रखे पहलवान वो मनवाएंगे कि ये विद्वान है मानो अब ऐसा व्यक्ति यदि जबरदस्ती कोई व्यक्ति उसको विद्वान मान भी ले वो स्वयं की नजरों में गिरा हुआ होगा या स्वयं की नजरों में उठा हुआ होगा एक व्यक्ति ने विद्या पढ़ी है कुछ आचार्य सत्य जी सुन लेते हैं तो कई बार नाराज भी होते हैं मेरे से लेकिन मुझे संकोच नहीं होता इनके विषय में कहने में ये व्यक्ति हैं कि कितना पीछे हटते रहते हैं लेकिन जितना भी आयुषमास का व्यक्ति इनसे परिचित है मुझे नहीं लगता कि इनके प्रति श्रद्धा के भाव उनके अंदर न है बाहर भी जाता रहता हूं और देखता हूं जब जब इनका नाम आता है तो श्रद्धा से ओत प्रोत होकर के वो व्यक्ति नाम लेता है इनोंने तो नहीं कहा कभी भी के मुझे विद्वान मानो और मैं विद्वान हूं लेकिन एक व्यक्ति कह रहा कि मुझे विद्वान मानो और मैं विद्वान हूँ उनके प्रति आरसमांस की दृष्टि आप देख लीजिए एक भी विद्वान उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ एक भी विद्वान उनके पीछे नहीं है हां टोला बहुत बड़ा इकट्ठा कर लिया है वो कैसा टोला है लोग जानते हैं ऋषि कह रहे हैं कि थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कहीं कोई काम बिगड़ता नहीं है कई बार हमें ऐसा लगता है कि अधर्मी व्यक्ति के तो काम बनते दिखते हैं और धर्मात्मा व्यक्ति के काम नहीं बनते बिगड़ते हुए दिखते हैं या तो ऋषि लिखते हैं कि जो धार्मिक होता है उसके काम बनते हैं और हम व्यवहार में देखते हैं प्रत्यक्ष देखते हैं कि अधर्मी के काम बनते हैं और धर्मात्मा के काम बिगड़ते हुए दिखते हैं बिगड़ते हुए देखते निश्चित रूप से ऐसा है समाज की परिस्थिति ऐसी दिख रही है मार्सी मनु ने इस समाज की परिस्थिति को देख करके उस समय बात लिखी थी अधर्मेण ये धते ततो तद्राणी पश्यति ततः स पत्ना जयती समूलम तो विनश्यति ऋषि मनु ने उस समय इसी समाज की परिस्थिति को देखा था और अधर्मियों को भी देखा था उनके काम बनते हुए भी देखे थे और धर्मात्मा आदमियों को भी देखा था उनके काम बिगड़ते हुए भी देखे थे लेकिन यथार्थ क्या था ऋषि मनु लिखते हैं कि जो अधर्मी व्यक्ति होता है वो अधर्म उसके सुख के मूल को धीरे धीरे काटता चला जाता है अधर्मी व्यक्ति के सुख के मूल को काटता चला जाता है वो अधर्म जब व्यक्ति अधर्म करता है तो ऋषि लिखते हैं तावत तत् भद्राणी पश्यती अधर्मेण ऐते तावत वो बढ़ता है और कितना बढ़ता है स्वामी दयानंद जी ने इसके भाष्य किया अर्थ लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोलास में पिछले चार पांच छह साल हो गए भ्रमण जाता था अब दो तीन साल से नहीं जा रहा सभी विद्यार्थी भ्रमण के लिए जाते थे 2009 हजार नौ में भ्रमण के लिए गए थे रोजड़ गए गुजरात का भ्रमण था थोड़ा सा ही था एक स्थान देखने गए जिस स्थान का नाम था नल सरोवर जैसे हमारे यहां ये यह आना सागर है नल सरोवर देखने गए और उस नल सरोवर को देखने से पता क्या लगा कई किलोमीटरों में फैला हुआ है दूर दूर तक पानी ही पानी दिखता है समुद्र जैसा दिखता है लेकिन उसकी गहराई कितनी है गहराई ज्यादा से ज्यादा तीन फीट होगी चार फिट होगी और जब ऐसे नावों में बैठे हुए हाथ डालते हैं तो हाथ भी जमीन में पहुंच जाता है कई जगह तो गहराई नहीं है लेकिन जल फैला हुआ है ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि अधर्मी व्यक्ति ऐसे ही बढ़ता हुआ दिखता है जैसे कोई बांध में बंधा हुआ जल हो और उस बांध टूट जाए बांध टूटने के बाद जल फैल जाता है इतना विशाल लगता है कि कितना बड़ा तालाब होगा ये और क्या लिखते हैं तत्व तो भद्राणी पश्यति जब अधर्मी व्यक्ति को पद मिल जाता है अधर्मी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है अधर्मी व्यक्ति के पास धन आ जाता है समाज के ऐसे चमचे तैयार हो जाते हैं जो पीछे पीछे चापलूसी करते हुए घूमते हैं और जिसको आप पूछ हिलाना कहते हैं ऐसी भी स्थिति दिखेगी ऐसे लोगों के चमचे पीछे चलते हैं पूछ हिलाते हुए दिखते हैं और उनकी सदा प्रशंसा ही प्रशंसा चलती रहती है ऐसी प्रशंसा ऐसे लोग मिलते हैं कह रहे हैं कि तत्व भद्राणी पश्यंती पश्च्य उसको अच्छा कहने वाले उसके पीछे चलने वाली दुनिया हो जाती है बहुत सारे लोग दिखते हैं हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना थी उस 18 अक्षौणी सेना में से 11 अक्षौणी एक व्यक्ति के पास थी और 7 अक्षौणी एक व्यक्ति के पास थी ज्यादा दलबल किसके साथ था दुर्योधन के साथ ज्यादा दलबल था ग्यारह अक्षण लिए बैठा है कौन था अधर्मी था अधर्मी के पीछे इतनी पब्लिक दिखती है इतनी जनता दिखती है ऋषि कह रहे हैं कि वो ऐसे बढ़ता हुआ दिखता है दूसरे लोग सम्मान करते हुए भी दिखते हैं और तीसरी बात क्या लिखी ततः सपत जयति वो व्यक्ति अधर्म से अपने शत्रुओं को भी जीत लेता है शत्रुओं को जीत लेता है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं लेकिन ऋषि ने लिखा समूलम तो विनश्य मूल सहित व्यक्ति नष्ट हो जाता है अधर्मी व्यक्ति बचता नहीं है हम जितने भी प्राचीन काल के इतिहास उठा करके देखेंगे वो मूल सहित खत्म हुए हैं मूल सहित बचे नहीं ऋषि दयानंद जी की यहाँ प्रतिज्ञा है ऋषि दयानंद जी का जोर है भले ही व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो लेकिन सुशीलता है धार्मिकता है सदगुणता है व्यवहारिकता है वो व्यक्ति उन्नति प्रगति करता है और जो अधर्मी व्यक्ति होता है भले ही बाहर से उन्नति प्रगति दिखती हो वो व्यक्ति तो मूल सहित नष्ट होता है एक बात याद आई रोहतक में एक व्यक्ति के पास जाया करते थे मुकेश जी हैं यहां भी आते हैं रोजड़ से जुड़े हुए हैं उनके चाचा के पास जाना होता था उनके चाचा ने एक घटना सुनाई वैश्य परिवार है बनिए हैं बनिए की ही घटना सुनाई उन्होंने कहने लगे कि एक व्यक्ति गांव में गरीब था गरीब था वैश्य परिवार से रहा होगा गरीब इतना था कि वो व्यक्ति मुश्किल से बच्चे का और पत्नी का पेट भर पा रहा था और जब पेट भर पा रहा था धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी दो समय के भोजन को भी उपलब्ध नहीं कर पा रहा था वो जो था वो खत्म हुआ और आगे का कुछ था नहीं मेहनत गुजारा कुछ हो नहीं पा रहा था उस व्यक्ति ने सोचा था कि भीख मांग ली जाए भीख मांगली जाए भीख मांगेंगे तो पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे तो कम से कम बच्चे का और पत्नी का पेट तो भर पाऊंगा मन में कल्पना चली संकल्प उठा उठते ही विपरीत बात आई कि अरे तेरे जैसा दीनहीन कौन होगा यदि गांव में भीख मांगेगा गांव वाले बेजती करेंगे अच्छा काम नहीं है अच्छा काम नहीं है दूसरा एक और विकल्प मन में उठा जब परिस्थितियां मजबूरियां होती है तो व्यक्ति अंदर अंदर सोचता है कोई न कोई विकल्प निकालता है कहने लगे ठीक है गांव में भीख मांगूंगा तो गांव वाले बेजती कर सकते हैं गालियां दे सकते हैं यदि शहर में जाकर के भीख मांगू तो आप मंदिर के ब्रह्मा मंदिर चले जाइए आप दरगाह चले जाइए जितने भी बड़े बड़े मंदिर है दक्षिण में नहीं देखा हमने उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं भिखारी मिलेंगे आपको एक दो नहीं मिलेंगे पचासों सैकड़ों और कई सौ भी मिल जाएंगे यहां भी एक भिखारी से पाला पड़ा था ये जो दरगाह है दरगाह में गया नहीं था लेकिन एक बार गया गया तो दरगाह में जाकर के देख लेना कितना सम्मान होता है धक्के मिलते हैं और मुझे को, मुझे तो उस खादिम ने कहा था थप्पड़ लगाऊंगा थप्पड़ मैंने कहा भैया तेरा राज है तेरे घर में है मार भी सकता है थप्पड़ क्यों मारेगा क्योंकि मैंने अपने सिर के ऊपर ढका नहीं था वो तो टोपी लगाए थे मैंने थोड़ा सा पल्लू डाल रखा था अपना ऐसे कहने लगा टोपी क्यों नहीं पहन रखी मैंने कहा नहीं पहन रखी और दूसरे कितने नहीं पहन रखी उसकी खिज थी कि मैंने कुछ डाला नहीं फूल नहीं चढ़ाए कुछ और नहीं किया और वो डलवाना चाह रहे थे इतने पे से ही चिढ़ गया और कहने लगा थप्पड़ लगाऊंगा ठीक है बाहर आए बाहर आए तो एक भिखारी ने कटोरा ऊपर उठा दिया मेरी तरफ कटोरा उठा करके कहने लगा कि दो दो थोड़ी देर देखता रहा फिर वो लंगड़ा था उठ तो सकता नहीं था मैं झुका और झुक करके मैंने कहा कि भैया ये जो है अरे ये दुनिया की मुराद पूरी करता है और तेरे हाथ में कटोरा यहाँ तो एक्टर आते हैं मुराद मांगने यहाँ तो बड़े बड़े अभिनेता और नेता आते हैं मुराद मांगने उनकी मुराद पूरी हो जाती है और तू कटोरा लिए बैठा है तेरी मुराद नहीं सुन रहा ये आंख फाड़ करके देखता रहा लगा कि मिलेगा नहीं कहीं भी जाइए भिखारी मिलते हैं उसने भी सोचा भीख मांग ली जाए शहर में जाकर के उस व्यक्ति ने भीख मांगी कितने बच्चे पत्नी को बैठाया था दो रुपए भीख मांगी जमाना ऐसा था दो रुपए बहुत थे दो रुपए की भीख लेकर के उसने आटा खरीदा आटा खरीद करके रोटियां बनाई रोटियां बनाकर के पत्नी को दी रोटियां काफी बन गई थी पत्नी ने जब रोटियां बनाई तो इतनी रोटियां खाए कौन इसने कहा कि रोटियां बेच करके आएंगे किसी फैक्ट्री के सामने बैठे रोटियां बिकी बिकी सारी बिक गई इसने सोचा कि भीख नहीं मांगेंगे हम तो रोज आना ऐसे ही आटा खरीदेंगे पत्नी रोटियां बनाएगी पत्नी रोटियां बना करके मुझे देगी मैं रोटियां बेचा करूंगा धीरे धीरे गुजारा होने लगा बच्चे को पढ़ाना शुरू किया झोंपड़ा डाल लिया काम चलता चला गया एक व्यक्ति ने सलाह की कि भले आदमी पत्नी को क्यों परेशान करता है अरे पत्नी तू आटा खरीदता है रोटी बनाती है और ये ये ये सारा का सारा एक ही काम कर ले सीधा आटा बेचना शुरू कर दे उसकी मन में आई कि ठीक कह रहा है पत्नी भी कुछ सुख से रहेगी सीधा आटा खरीदता और आटा बेचना शुरू किया संयोग यह था कि एक दिन आटा कुछ गीला गीला उसको लगा सुखाने के लिए अपने जहां भी उसने बना रखा था बोरा खाली किया बोरा खाली किया तो जहां वो सुखाने के लिए बोरा खाली कर रखा था आटा पड़ा था ऊपर उसके सेल खड़ी नाम की मिट्टी लगी हुई थी मिट्टी की बांध रखा था और संयोग से वो मिट्टी खुल गई खुल करके आटे में गिरी छेलखेड़ी मिट्टी आपने देखी होगी बतासे बनाने वाले जो होते हैं उस कपड़े के ऊपर रखते हैं और वो स्वादिष्ट बड़ी लगती है माताएं जैसे मुल्तानी खा जाती है ना गांव की माताएं खाती शहर वाली शायद नहीं खाती होंगी मुल्तानी है और कईयों को देखा बच्चे जो लिखते हैं ना स्लेट के ऊपर उसको चबा जाए पता नहीं क्या क्या चबाते हैं तो वो जो बतासे बनते हैं बताशे को आप नीचे से चाट करके देखना ऊपर से चाटना और नीचे से चाटना स्वाद किसमें ज्यादा लगता है तो नीचे थोड़ी मिट्टी होती है वो मिट्टी, मिट्टी स्वादिष्ट तो होती है एक बार आचार्य जी बता रहे थे कि कोई महिला के पेट में दर्द होता था और पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था ठीक नहीं हो रहा था तो डॉक्टरों से इलाज भी हो रहा है ठीक ही नहीं हो रहा डॉक्टर ने पूछा कि ये खाती क्या क्या है पता लगा कि बीकानेरी भुजिया के ऊपर लगी रहती है बीकानेरी भुजिया बहुत पसंद है इसको डॉक्टर ने कहा कि भुजिया बंद करो भुजिया बंद हुई कुछ दिन बाद पेट, पेट दर्द ठीक हो गया क्यों क्योंकि उस बीकानेरी भुजिया में मुल्तानी मिट्टी डाली जाती है उसमें जो स्वाद आता है स्वादिष्ट बनाने के लिए बीकानेरी भुजिया में मुल्तानी मिट्टी डाली जाती है जो स्वादिष्ट लगती है वो खूब खाती थी और उससे वो ठीक हो गई छोड़ने से तो इसने आटा बेचा वो खुला हुआ था वो मिल गया मिलने के बाद इस धर्म संकट में इसको निकालूं क्या करूं इसको लगा कि यदि इसको निकालता हूं तो भी आटा कम होगा दिहाड़ी कम मिलेगी पैसा कम और नहीं निकालता हूं तो इसमें मिलेगा अधर्म हो जाएगा लेकिन मन में आया कि क्या होता है एक दिन कर ही डालते हैं इसने मिलाया और मिलाकर के बेचा और दिनों से ज्यादा आटा बन गया ज्यादा पैसे में बिका अगले दिन लोगों का प्रतिक्रिया आई कि भैया जो कल आटा दिया था उस आटे की रोटी बड़ी स्वादिष्ट लगी क्योंकि मिट्टी मिली हुई थी स्वाद लगी बड़ी स्वादिष्ट लगी इसके मन में आया कि क्यों नहीं यही कर लिया जाए रोजाना मिट्टी मिलाना शुरू किया और मिट्टी मिला हुआ आटा बेच रहा है अब तो कमाई तो होनी ही थी ऋषि लिखते हैं ए धते आधारम से बढ़ना शुरू हो गया और कह रहे हैं कि कितना बढ़ना शुरू हुआ जैसे पानी का बांध तोड़ करके वो पानी फैलता है इतना बड़ा कह रहे हैं कि धीरे धीरे इस व्यक्ति ने मिट्टी का मिला हुआ आटा बेचते बेचते आटे का मील खड़ा कर लिया आटे का मील खड़ा किया और मील खड़ा करने के बाद बच्चे को भी पढ़ाया डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनाने के बाद डॉक्टर के लिए रिश्तेदार आने लगेगा हमारी लड़की ले लो हमारी ततः सब क्या लिखा ततो भद्राणी पश्यति अच्छा अच्छा कहने वाले भी लड़के का रिश्ता लड़के का रिश्ता इसने कहा कि और छोड़ दें अच्छा लें अच्छा लें एक लड़की से विवाह किया विवाह करने के बाद वो कह रहे हैं कि तू क्या करेगा हम दवाई बनाने की फैक्ट्री चलाएंगे फार्मेसी चलाएंगे लड़के की फार्मेसी चली इसका मील चल रहा है वो कह रहे हैं कि लड़का बाप के संस्कार आ गए बाप मिलावट करता था तो लड़का भी मिलावट कर रहा है अर्थात दवाइयों में मिलावट नकली दवाई बनानी शुरू की ऐसी ऐसी स्थितियां हैं ये विश्व स्वास्थ्य विभाग है और दूसरे विदेशों की बड़ी चाल मैंने सुनी क्या चाल होती है जिन दवाइयों का प्रयोग चूहों के ऊपर बंदरों के ऊपर भैंसों के ऊपर गधों के ऊपर होना चाहिए उन दवाइयों का प्रयोग भारत की जनता के ऊपर होता है गधे मान रखे हैं हम तो विदेश वाले मानते हैं तो गधे है इनको खिलाओ परीक्षण कर लेंगे नकली दवाइया यहाँ आती है और खाते हैं वो कह रहे हैं कि विवाह हुआ और विवाह होने के बाद नकली दवाइया इधर आता लंबे काल तक पति पत्नी वही खा रहे हैं पेट में दर्द होता है डॉक्टर आते हैं डॉक्टर आते हैं ठीक नहीं हो रहा स्पेशलिस्ट आता है देखता है देखने के बाद दवाई लिखता है दवाई लिखने के बाद दवाई आती है इंजेक्शन लगाया जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों जो लड़का और बहू थे दोनों के प्राण निकलते हैं मर जाते हैं डॉक्टर को आश्चर्य होता है कि मैंने जो इंजेक्शन लिखा था वो इतना गलत तो नहीं हो सकता ये तो जिला देता और तत्काल मार दिया डॉक्टर ने देखा कि ये जो दवाई है इसके अंदर कैसी है नकली तो नहीं है लेबोरेटरी में भेजा नकली मिली नकली मिली तो किसकी फैक्ट्री में बनी है देखा गया कि मरने वाले की फैक्ट्री में बनी है मरने वाले की वो मरे अब बेटा और बहू चले गए तो बाप और माँ कितने दिन चलेंगे कुछ दिन बाद वे भी चल बसे ऋषि ने क्या लिखा समू तु विनश्यति मूल सहित अधर्मी नष्ट हो जाता है बचता नहीं है कितनी मिलावट करेंगे कहाँ कहां हम करेंगे वो बचता नहीं है ऋषि दयानंद जी कहते हैं जब व्यक्ति धार्मिक होता है थोड़ी विद्यावी हो सुशील हो करके श्रेष्ठ शिक्षा पाता है उसका कोई काम बिगड़ता नहीं है बनता है शांति प्राप्त